ईशान वारण्र सोमे सचा पुराण वारण सुते सुंद्र सचा हम जिस ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहे हैं करना चाहते हैं या करते हैं वह हमारे लिए किस प्रकार से ग्राह्य है हमारे लिए आराध्य है प्रशंसनीय है उसके स्थान में हमको और किसी की ओर देखने की आवश्यकता क्यों नहीं है अथवा सब ओर से हम विमुख होकर के सबको छोड़ करके सबका परित्याग करके इसी ईश्वर की ओर हम क्यों आए इसी के पास क्यों आए इसी की भक्ति उपासना क्यों करें इसका इसमें समाधान या उत्तर किया हुआ है दिया हुआ है ईश्वर के जो गुण है ये गुण इतने महान हैं इतने उत्तम हैं कि इनकी तुलना में और कोई भी पदार्थ बराबरी नहीं रखता है इसी कारण से हमको अन्य पदार्थों को छोड़कर के ईश्वर की ही उपासना करने में लाभ दिखाई देता है उसका विशेष विशेषता उसकी क्या है पूर्व नाम पूर्वतम पूर्वों में वो पुरुत्तम है पूर्व पुरु का मतलब यहाँ हो सकता है पुरुष भी जो पूर्ण है उन पूर्णों में वो पूर्ण है स्वामी जी ने यहाँ पूर्व नाम का अर्थ लिया है जो उत्तम से उत्तम भौतिक पदार्थ हैं, बहुविध जगत के पदार्थों जगत के जो बहुत प्रकार के श्रेष्ठ पदार्थ हैं तो श्रेष्ठ पदार्थों में साधन भी आ जाएंगे और पुरुष भी आ सकते हैं मनुष्य भी देवता भी जो महापुरुष हैं सभी के सभी आ सकते हैं लेकिन इन सब में वो क्या है पूर्वतम सबसे श्रेष्ठ है तो इन पदार्थों से या व्यक्तियों से श्रेष्ठ होने के कारण स्वभाव से ही वो पूज्य हो जाता है उनकी पूजा क्यों करे ये अपने आप प्रश्न समाप्त हो जाता है जो बड़े होते हैं जो सबसे उत्तम होते हैं वो स्वतः पूजनीय होते ही होते हैं इस कारण से ईश्वर इन सबसे बड़े होने के कारण स्वतः पूजनीय है और दूसरी विशेषता है वारिया नाम ईशानम वो साधारण भी नहीं है स्वामी है वो मालिक है किसका मोक्ष मोक्षादि जो पदार्थ हैं मोक्ष का सुख सबसे बड़ा सुख है इससे बढ़कर के और कोई सुख नहीं है लेकिन यह सुख भी ईश्वर के ही हाथ में है तो सबसे जो उत्तम वस्तु बड़ उससे बढ़कर के और कोई हो नहीं सकती है वही उसके हाथ में है जब तो और इससे अधिक खोजने लायक या पकड़ने लायक और क्या हो सकता है जिसके पास कोई चीज होती है हम उसी के पास तो जाते हैं ना ऐसे तो जाते नहीं किसी के पास जो हमको लेना होता है और वो जहाँ होती है उसके पास जाना पड़ता है तो अपनी आवश्यक चीज के लिए कहीं जाना किसी के पास जाना जैसे यहाँ विहित है अनुचित नहीं है तो ऐसे ही यदि हमको मुक्ति सुख चाहिए तो उसका जो भी स्वामी है मालिक है उसके पास जाने में आपत्ति क्या है जाना ही जाना चाहिए या जाना ही पड़ेगा तो यदि हमको मुक्ति सुख चाहिए या संसार के सर्वश्रेष्ठ पदार्थ चाहिए तो इसके लिए हमें ईश्वर की भक्ति उपासना करनी ही होगी और कोई उपाय नहीं होगा इसके पश्चात और कहा सोमे सुते सोम के उत्पन्न होने से सोम का मतलब है यहां निचोड़ा हुआ पदार्थ यानी सार रूप में जिसका निर्माण होता है उसका नाम सोम है तो इस संसार का भी सार रूप में निर्माण होता है प्राकृतिक अवस्था या प्रकृति अवस्था में ये सामान्य रूप से पड़े रहते हैं सारे वहाँ इनका कोई मोल नहीं है प्रकृति के जो परमाणु हैं सतोरजतम हमारे लिए किसी काम के उस अवस्था में नहीं है उनसे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है प्रकृति अवस्था में और चौक कहते हो उनको उठा करके भी अगर हम ले लें तो भी नहीं प्रयोजन सिद्ध होने हैं उससे कोई लाभ नहीं होगा इस कारण से उनमें से कुछ को छांट करके ही एक वस्तु का रूप दिया जाता है सारे का नहीं दिया जाता है तो इस कारण से अब उसमें से छटा हुआ होने से निचुड़ा हुआ हो गया वो जैसे आम का है या जामुन का है कोई फल है अब इस फल को क्या करें पूरा जो उठली है और उसका ऊपर का चमड़ा है छिलका सारे को कूट पीस दे एक साथ पका हुआ हो भले ही आम या जामुन इनको पूरे को एक बार कूट दो और उसके बाद फिर खाओ तो देखो कैसा लगेगा और छिलका हटा करके या उनकी घुठली अलग करके फिर जो उसका बूदा भाग है उसको खाओ तो अब कैसा लगेगा तो कोई भी पदार्थ होता है पूरा का पूरा हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है उसमें से कुछ भाग ऐसे होते हैं जो अनावश्यक हमारे लिए हैं। उसके लिए तो है वो आवश्यक किसी भी फल का यदि बीज नहीं हो तो फल ही नहीं होगा पर हमको क्या जरूरत है उससे बीज से थोड़े मतलब है आम की गुठली से हमें प्रयोजन नहीं होता है हमको तो उसका जो गुदा होता है उससे मतलब होता है वही हमारे अनुकूल होता है तो यहां भी हम छाट करके ही खाते है ना इसको अनार का है अनार का रस खाते हैं या उसके बीजी ही बीज खाते हैं अधिक भूख लगी रहती है और थोड़ा सा होता है अनार तब तो पूरा निकल जाते हैं उसको लेकिन ज्यादा बीज जब हो जाता है तो क्या करते हैं? तो तो फेंक देते हैं ना उसका वो ऊपर ऊपर रस चूस लेते हैं बाकी फेंक देते हैं उसका तो वो सार कहलाता है फिर यानी छठी जो हमारे लिए आवश्यक वस्तु है उसका नाम है सार तो ऐसे ही प्रकृति में से सारी चीजें हमारे लिए नहीं उपयोगी एक साथ तो उनमें से छांट करके ही हमको जो मिलती है वस्तु वही उपयोगी हो होती है तो संसार उसमें से छटा हुआ है छटा होने के कारण ही इसका नाम सोम है या सार है ये तो ये संसार या संसार भी जो छटा हुआ है सोम के रूप में है ये कहाँ उत्पन्न होता है फिर ईश्वर के अंदर ही उत्पन्न होता है बाहर नहीं होता है तो ईश्वर के अंदर उत्पन्न हुए होने से भी संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो सब ईश्वर के आधार से ही हैं उसी के अंदर उत्पन्न हुए हुए हैं इसलिए भी वो महान है जहा अच्छे कार्य किए जाते हैं वो स्थान भी अच्छा हो जाता है ना जहाँ पर जो अच्छी चीज़ होती है वो जगह अच्छी मानी जाती है तो इतना अच्छा यदि संसार है तो ये जहाँ उत्पन्न हुआ ईश्वर में वो भी तो अच्छा ही होगा ना वो कैसे खराब हो सकता है तो उस दृष्टि से भी ईश्वर क्या है उत्तम है और इसलिए वो क्या है इंद्र परमेश्वरीवान है इतना सब होने के कारण भी क्या है संसार में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं या इतने इतने व्यक्ति हैं इन सब का वो स्वामी तो है ही लेकिन इसके अतिरिक्त भी उसके अपने भी तो गुण है ना कोई व्यक्ति बहुत अधिक धनवान है लेकिन है वो रोगी तो अब क्या होगा कि दूसरे लोगों के लिए तो वो ठीक है बहुत बड़ा व्यक्ति है लेकिन वो कितना सुखी कितना होगा धन जितना अधिक है उसके पास उसकी अपेक्षा वो यदि रोगी है तो क्या उसका भोग करेगा वो वो अपने आप में कुछ नहीं है फिर वो दरिद्र ही है दूसरों के लिए वो धनवान हो सकता है लेकिन जो व्यक्ति सस्त बलवान समर्थ होते हुए धनवान यदि है तब वो उत्तम है पूरा सर्वोत्तम है वो दूसरे की दृष्टि में भी ऊंचा है और स्वयं के लिए भी क्योंकि अब वो सुख प्राप्त कर सकता है तो ऐसे ही बाहर से भी संपन्नता चाहिए और अंदर से भी अपने आप में भी संपन्नता चाहिए तो दोनों संपन्नताएं जिसमें बाहरी भीतरी होती है वो इंद्र होता है वो महान पराक्रम ऐश्वर्य वाला वही व्यक्ति होता है तो ऐसे ही ये लौकिक पदार्थ जितने हैं सांसारिक पदार्थ ये तो हैं ईश्वर के अधीन लेकिन उस इससे बढ़कर उसका अपना गुण है प्रकृति का जो सुख है उसकी अपेक्षा उसका अपना जो सुख है वो कई गुना बढ़ करके इस दृष्टि से क्या है वो इंद्र है दो बात यहां कही ना एक बार तो कह दिया कि इस इन सबका स्वामी है इन पदार्थों का तो सामान्य रूप से इंद्र इन पदार्थों का स्वामी होने से ही हो जाता हो इन फिर भी अलग से विशेषण दिया इन पदार्थों का स्वामी भी है और इंद्र भी है तो इंद्र कहने से अब होगा और विशेष गुण है उसके अंदर तो उस इंद्र की सचा हम स्तुति करें तो ऐसा पदार्थ ऐसा व्यक्ति हमारे लिए स्तुति करने योग्य है ही इसमें आपत्ति करने में कोई बा, आ, बात ही नहीं प्रश्न ही नहीं होता है कि इसकी स्तुति करें या नहीं करें ईश्वर की विशेषताओं को जब हम जानते हैं तब स्वतः हमारी उसकी प्रवृत्ति प्रवृत्ति होती है और विशेषताओं का पता नहीं हो तो प्रवृत्ति नहीं होगी तो यहाँ तो लिख दिया बता दिया कि ये ये चीजें उसके अंदर हैं। पर इतने मात्र से हमको विश्वास नहीं होता है ये तो ठीक है ये तो पुस्तक में लिखा हुआ है अपना एक तरफ रखो इसके बाद हम क्या करें अब इससे हमारा काम नहीं चलता है वो जो भावना बननी चाहिए नहीं बनती है इसके लिए अब है कि बात तो ये इसमें वही है इसमें जो कुछ लिखा हुआ है ऐसा नहीं फालतू है लिखा हुआ जो उसके अंदर गुण हैं वही गुण लिखे हुए हैं यहाँ अलग नहीं लिखा हुआ है या इसमें जो लिखा हुआ है यही है उसमें अलग नहीं है इससे केवल क्या है हमारी बुद्धि में दोनों में संबंध नहीं जुड़ा है शब्द का और अर्थ का जो संबंध होना चाहिए वो संबंध नहीं जोड़ पा रहे हैं हम इस कारण से ये लगता है कि ये उससे अतिरिक्त है ठीक पुस्तक में लिखा हुआ है पुस्तक अलग चीज है और जिसके लिए लिखा हुआ ईश्वर वो तो अलग है दोनों में कोई संबंध नहीं है संबंध नहीं समझ में आने से ये एक तरफ हो जाती है पुस्तक बात और फिर भी ईश्वर वैसे ही रह जाता है और तो पढ़ाई रह जाता है एक तरफ तो इसका उपाय है कि हमको फिर अपनी बुद्धि से इन दोनों में संबंध जोड़ना पड़ेगा कि ये और किसी के लिए नहीं लिखा हुआ है उसी के लिए लिखा हुआ है दूसरे के लिए नहीं लिखा हुआ है यह बुद्धि से संबंध जोड़ना होगा जुड़ जाएगा संबंध तो फिर लगेगा दूसरी बात होती है कि हम किसी की बात पर तब विश्वास करते हैं जबकि उस पदार्थ के बारे में हमको पहले से कुछ तो पता होता है अस्तित्व का या फिर उससे हमको कोई प्रयोजन होता है प्रयोजन हमको पता है कि इससे ये हमको मिलेगा इस स्थिति में दूसरा कैसे भी बता दे तो भी मानते हैं इससे हमको रेल में यात्रा करनी होती है तो अब उसमें रेल कितने बजे आएगी इसको जानने के लिए कितना धक्का मुक्की भी करते हैं ना, और वो बताने वाला कैसे बताता है कितना ऐटता है पता नहीं क्या बोलता है ये बता दिया कभी उंगली दिखा देता है जैसे भी होता है लेकिन फिर भी हम सुनना चाहते हैं ना उससे तू तो बोलते दे बस और कुछ नहीं लेना देना मुझे इससे लेकिन बस बोल देगी कि कितने बजे जाएगी कितने नंबर से जाएगी इतनी हम अपेक्षा रखते हैं तो वो भले ही हमारा कोई सम्मान नहीं करता है आदर नहीं करता है वो अंदर बैठा बैठा और बहुत ऐठ करके भी बोलता है देख ले वहाँ जा के वहाँ लिखा हुआ है ऊपर देखो जा के कभी बता भी देता है नहीं भी बताता है जो भी होता है लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं बोलते हैं उसको मान लेते हैं पूरा तो वहां क्यों हमसे शब्द ही तो है ना प्रमाण ही है वो वहां इसलिए हम मान रहे हैं कि बाहर हमको पता है और प्रयोजन हमारा और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है अगर उससे हम नहीं जाने तो और कहा से जानेंगे और जाना तो हमें जरूरी है उससे तो वो हमारी व्यवस्था है अपेक्षा है अनिवार्यता है उसको हम नहीं छोड़ सकते और यदि नहीं जाना हो तो सीधे कहेंगे कौन जाएगा धक्के मुक्के में लाइन में खड़ा होने के लिए क्यों जाएं हम जाना ही नहीं चाहेंगे पंक्ति में लेकिन अगर यात्रा करनी है तो लड़के मर के जैसे भी होगा धक्का मौके घुसना ही होता है वहां पूछना ही पड़ता है तो ये वही बात यहां भी होगी अगर ईश्वर के साथ अपनी निकटता या आवश्यकता दिख जाए हमारे अंदर जो कमी है अगर ये लग जाए कि इसी से पूरा होना है तो अब उसके बारे में जहां कहीं भी कोई अक्षर भी लिखा होगा उस पर विश्वास हो जाएगा लेकिन जब तक ये नहीं दिख रहा है कि हमारी कमिया उसी अर्थ से पूरी होने वाली है तब तक ये उपेक्षा की भावना भी रहेगी तो या तो अपनी कमियां देखें और इसकी पूर्ति कहा से संभव है इसको अपनी बुद्धि से विचार करके देखो तब ईश्वर के प्रति फिर से वो प्रवृत्ति बनेगी उसमें आकर्षण होगा या फिर दूसरा है विरोधी भावना से भी कर सकते हैं इन चीजों का खंडन करके देखो कि और कैसे हो सकता है अगर ईश्वर से नहीं होता है तो मान लिया ईश्वर से नहीं होता है तो फिर दूसरा कौन है इसका और जो इसको कर सकता है मान लिया हम ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे ठीक है नहीं करेंगे तो फिर क्या कर लेंगे संसार की करेंगे लेकिन क्या संसार की उपासना करते करते हो जाएगा काम पूरा यहां हम नहीं रहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं है लेकिन कहीं न कहीं तो रहना पड़ेगा जाकर के और कहीं रहने को नहीं मिले तो क्या होगा तो ईश्वर की उपासना नहीं करनी है ईश्वर से जो लाभ लेने नहीं है ठीक है छोड़ दो थोड़ी देर के लिए लेकिन अब रहेगी कि चलो संसार का लेंगे लेकिन कहां तक लेंगे उसका संसार का ही सुख लेने से या संसार के साथ रहने से संसार में ही रहने से हो जाएगी तृप्ति क्या जो अपेक्षा है अपनी कामना जो है वो क्या पूरी हो जाएगी वहां पर तो वहां भी नहीं होगी पूरी तो उसके लिए क्यों मरेंगे फिर हम इसमें भी संभावना नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे इसमें अगर नहीं संभावना है यही हेतु है इससे काम नहीं पूरा होगा अगर ये हेतु मानते हैं तो इस हेतु से अगर ईश्वर को हम छोड़ते हैं तो ये तो यहाँ भी लागू होता है लोग में भी तो लागू होगा ना इसको कहाँ तक पकड़ के रखेंगे ये कब तक हाथ में बस में रहेगा पूर्ति तो हो नहीं, नहीं है इससे भी तो वो हेतु यहां भी लागू होगा और उधर नहीं लागू कर देते हैं और इधर नहीं लगाते हैं तो यही क्या है वे इसी को तो कहेंगे और किसको कहेंगे विरोधा भाष है ये हेतु तो आभा फिर होगा ये हेतु तो नहीं होगा ईश्वर से हमको प्रयोजन पूरा नहीं होता है उसकी हमें को अपेक्षा नहीं है ये नियम वहाँ लागू नहीं होगा वस्तुतः हमको पता नहीं है खेल ईश्वर के पास ऐश्वर्य है खूब अधिक है तो एक उदाहरण जैसे लेते हैं अभी देखो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहाँ ये क्या क्या चीजें हैं, ये आपको पता लग रहा है ना लेकिन उधर जंगल में वहां जो तालाब है वहां पर क्या क्या है ये आपको पता चल रहा है क्या वहां का पता आपको नहीं है जिसमें आप तालाब पर जाएंगे तो वहां जाने के बाद यहां का पता नहीं रहेगा लेकिन वहां का पता चलेगा तो जहां आप रह रहे हैं वहां का तो पता चलता है और जहां नहीं है वहां का पता नहीं चल रहा है तो आप यहां पर हैं आपको यहाँ का पता चल रहा है और दूसरा व्यक्ति यदि तालाब पर है तो उसको तो तालाब का पता चल रहा होगा ना उसको यहां का नहीं चल रहा होगा लेकिन वहां का चल रहा होगा तो इससे क्या बात निकलती है कि इन वस्तुओं से संबंध जो आत्मा है चेतन पदार्थ है उसको इसका ज्ञान होता है पदार्थों का संबद्ध होने पर चेतन को इसका ज्ञान हो जाता है जितना तक उसका संबंध होता है उतना ज्ञान उसको हो ही जाता है उससे बाहर फिर ज्ञान नहीं जाता है आपके द्वारा जितना ज्ञान दिख रहा है ये ये आपसे बाहर आपके में जो गया हुआ ज्ञान है वो और आपसे इधर उधर नहीं जाएगा वही तक रहेगा आपको आप देख रहे हैं इस चीज किसी चीज को तो आपकी देखी हुई जो अनुभूति है ना वो अनुभूति हमारे में नहीं आएगी वो आप तक ही रह जाएगी और हम जो देख रहे हैं जितना हमको हो रहा है अनुभव ये आप में नहीं जाएगा ये हम तक ही रह जाएगा तो इस कारण से क्या होता है ये अपनी चेतना का भी एक जानने का लक्षण है कोई चीज हम ही जान रहे हैं और कोई जानने वाला नहीं है यानी सांख्य का सूत्र है वो चिद भोग जो भोग होता है जो अनुभूति होती है वो ज्ञान होता है वो कहाँ तक होता है चित्त चेतना तक वो चेतन तक जाता है आंख तक नहीं रहेगा वो मन तक नहीं रहेगा वो आत्मा तक चला जाएगा लेकिन वहीं तक समाप्त हो जाएगा उसे आगे नहीं जाएगा तो इससे ये बात लेनी है कि जैसे हमको कोई भी देखी हुई चीज ज्ञान उसका हो जाता है तो दूसरी से अगर संबंध करें आगे का जैसे ज्ञान हो रहा है अभी पीछे का नहीं हो रहा है अपने को लेकिन पीछे का भी ज्ञान अगर साधन लगा ले तो हो जाएगा उसकी नाई की दुकान में देखी होगी ना आपने उसके आगे भी शीशे लगे होते हैं पीछे भी लगे होते हैं तो पीछे का बाल काट रहा होता है, है। वो भी दिखता है। आगे का काट रहा होता है, है। वो भी दिखता दोनों एक साथ जुड़ दिख जाते हैं ऐसे सामान्य रूप से एक ही तरफ दिख रहा है वो लगा लिया तो दोनों तरफ दिख गया तो अब इसमें जैसे अगले को देखने से सुख होता है ज्ञान होने से तो इसी स्थिति में अगर दूसरा भी हमको दिख जाता है तो वो ज्ञान सुख बढ़ता है या नहीं बढ़ता है बढ़ जाता है ना तो जितने देखते इधर देख रहे हैं इधर देख रहे हैं अगर वो ज्ञान बढ़ने से सुख होता है तो उसी को और लंबा चौड़ा कर दो अगर और अधिक दिख जाता वो सुख बढ़ता है या नहीं बढ़ता तो अब ईश्वर को लगा के देखो इसके ऊपर उसको कितना ज्ञान होता है हमको यदि केवल आगे पीछे का ज्ञान हो जाए तब तो इतनी प्रसन्नता होती है सुख होता है कैमरे के या फिर टीवी आदि के माध्यम से दूर की चीजें हम देख लेते हैं तो उससे हमको यही बैठे बैठे प्रसन्नता होती है ना तो ईश्वर के लिए क्या है हर जगह जो भी चीज है सारा का सारा यदि उसको ज्ञान हो रहा है हमको यदि थोड़ा ज्ञान होने से इतना सुख हो जाता है तो उसको सारे चीजों का अगर ज्ञान हो रहा है तो हमारे सुख की अपेक्षा कितना होगा उसका सुख? अपने से ही तोल करके देखो उसका कितना यह तो नहीं पकड़ में आएगा लेकिन अपने से अगर तोलेंगे तो आएगा कोई आदमी दौड़ लगा रहा है ऐसे या सीढ़ी पर चढ़ के जाता है तो वो पता नहीं लगता है इसको कितना बल लगा होगा लेकिन जब स्वयं सीढ़ी पर चढ़ के देखेंगे ना उसमें छोटे में जवानी में या बाल्य काल में सीढ़ियों में चढ़ना उतरना कोई बड़ी चीज है ये नहीं लगता है पता लेकिन जब आयु अधिक हो जाती है ना उसको पता लगता है एक एक सीढ़ी पर कितना लदम लगता है वहां से वो समझ पाता है पहले नहीं समझ में आता है तो वो अपने से जब कोई बात जुड़ती है वो समझ में आती है अपने से जब नहीं जुड़ती है तो वो समझ में नहीं आती है तो ऐसे ही इसकी तुलना हम करेंगे कि हम इन पदार्थों को देख करके इसके अंदर जो सत्व है जो भी है उस कारण से अगर हमको इतना सुख होता है तो जो इन सभी को एक साथ जानता है उसको कितना सुख होगा हम से कम देखने वाले को देखने से यदि सुख होता है तो हो ही जाएगा फिर उसको भी होगा तो हमसे तो अधिक ही हो गया ना ये अलग बात है कि वो सुख लेता है कि नहीं वो दूसरी बात है प्रश्न है अगर सुख होता है तो जो हमको उपलब्ध है ये तो है ना उसको भी उपलब्ध देखने की चीज ये है जिस पर हम कह रहे हैं कि ये मेरे अधीन है अधिकार में है जिसके कारण हमको अभिमान या अहंकार आता है उस चीज को देखनी है कि उस पर वो पहले से ही बैठा हुआ है वो उसको उपलब्ध है हमसे पहले ही वो उपलब्ध है उसको तो अगर इस उपलब्धि से हमको कुछ भी मिल रहा है तो ये उसको पहले से मिला हुआ है तो वो महान हुआ ना फिर ऐसे ही हमारे पास दो चार करोड़ पैसे इकट्ठे होते हैं सौ रुपया हो जाता है हजार रुपया होता है लाख रुपया होता है तो सुख होता है प्रसन्नता होती है वो और बढ़ता है तो और सुख होता है तो इन सारी चीजें के से अगर सुख होता है तो ये उसको भी उपलब्ध है ऐसे ही तो उसको हमारे सुख से कितना अधिक सुख हो जाएगा फिर कई गुना हो गया ना किसी के पास क्या है एक सौ रुपए का वो है खुला है मान लो और किसी के पास सौ रुपए का एक ही नोट है तो वो इससे कम हो गया क्या कम तो नहीं हो सकता है ना कभी अब तो खुल्ले वाला कहे मेरे पास तो सौ सौ के एक एक के सौ नोट है मेरा तो अधिक है तुम्हारे पास तो एक ही है कुछ नहीं है वो तो उसके कहने का क्या मतलब होगा तो यही बात हमारे साथ भी है हम थोड़े थोड़े इन चीजों का निर्माण करके या जैसे तैसे उलट पुलट करके कुछ बना लेते हैं उससे हमको सुख होता है और हम कहते हैं बहुत अधिक बुद्धिमान है लेकिन ये सारे काम किए तो जो बैठा हुआ है वो कैसा होगा फिर वो भी तो यही कर रहा है ना जो उलट पुलट करके हम किसी चीज को बना लिया हमने तो उससे हम हो गए बुद्धिमान बड़े यदि हो गए तो उसने भी तो उलट पुलट कर रखी सारी वो कितना अधिक करता है तो वो भी तो हो गया फिर बुद्धिमान तो जिन क्षेत्रों में स्वयं आगे बढ़ को देखो उस क्षेत्रों में वो आगे मिला हुआ बढ़ा हुआ है तो वो चीज उसके पास भी है तो वो उसके पास होने से अब क्या होता है अपने आप ही हमारे लिए वो बड़ा हो जाता है तो ऐसे देखने का गुण ले लीजिए या सुख ले लेते हैं तो इसमें भी वो बढ़ा हुआ है निश्चय से हमको जैसे ज्ञान होता है चेतन होने से वो भी चेतन ही है तो उसको भी ऐसे ही ज्ञान हो रहा है जैसे हमको ज्ञान हो रहा है ऐसे ही जैसे हमारी हमारी आंख ठीक है तो हमको दिख रहा है तो दूसरे की आंख ठीक होने पर उसको भी दिखता ही, है ना तो जैसा ज्ञान हमको हो रहा है ऐसा ही दूसरे को भी हो रहा है तो उसकी भी इंद्रिया बिल्कुल ठीक है तो उसको भी ऐसा ही बोध हो रहा होगा इससे अलग नहीं है बल्कि इससे अधिक है जितना हमको हो रहा है उतना तो है ही इससे अतिरिक्त भी है जितना हमको ज्ञान हो रहा है उतना तो उसको हो ही रहा है उससे अधिक भी हो रहा है सामने की वस्तु को हम एक कोण से देखते हैं तो एक कोण से देखने पर क्या होता है उसका कुछ स्वरूप आता है सामने थोड़ा सा बगल हलके देखें, ऊंचे नीचे हो करके देखें, तो और किसी ढंग का लगता है वो और घूम करके देखें तो और किसी ढंग का लगता है अलग अलग स्थितियों में देखने से उसके अलग अलग स्वरूप सामने आते हैं हमारे सामने लेकिन एक साथ हम ऐसा नहीं कर सकते ये मतलब निश्चित है पक्का है कि अलग अलग कोणों से दिशाओं से अगर वस्तु को देखें तो उसके स्वरूप में भेद दिखता है पक्का है लेकिन हम एक साथ ऐसा कर नहीं सकते लेकिन ईश्वर के लिए क्या है वो एक साथ सारा कर सकता है जिस कोण से जिस स्थिति से जिस वस्तु को हम देख रहे हैं ऐसा वो उसी समय देख सकता है और दूसरी तरफ से भी देख सकता है तो इस ओर से देखने से जैसा हमको लग रहा है वैसा उसको भी लगेगा और उधर से देखने से जैसा लगता है वो भी लगेगा तो हमको तो कालांतर में लगेगा उसको एक ही साथ लग जाएगा दूर का पहाड़ हमको यहां से जैसे देखने में लगता है अच्छा लगता है तो ईश्वर को भी यहीं से उतना देखेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा ऐसा नहीं हो सकता है कि ईश्वर को अच्छा नहीं लगेगा अगर नहीं लगे ना अच्छा तो दूसरे के लिए नहीं बना सकता ऐसा वो हम किसी के लिए कोई चीज बनाते हैं पुस्तक लिखते हैं तो ध्यान रखते हैं ना कि उसको समझ में कि आएगा कि नहीं आएगा तो ईश्वर भी हमारे लिए अगर बनाता है तो वो तोल तो रखता है कि यहां से अगर देखेगा तो ऐसा लगेगा यह ये उसके पास पूर्वा पर आगे पीछे सारा होता है वो एक अलग ज्ञान है किसी वस्तु को चारों तरफ से देख करके जो हम जैसे पेड़ को हम देख रहे हैं तो पेड़ को हम एक ही तरफ से देखेंगे पहले तो एक तरफ देखने के बाद कुछ स्वरूप आएगा फिर दूसरी तरफ से घूम के देखेंगे तो फिर स्वरूप आएगा ऐसे चारो तरफ से देख लेने के बाद अब उस पेड़ का एक अलग स्वरूप आता है तो लेकिन वो पहला जो स्वरूप है वो भी तो एक है ना उसका तो ऐसे जैसे हम अपनी बुद्धि में सभी स्वरूपों का अलग अलग भी विवेचन कर लेते हैं और मिला के भी कर लेते हैं तो ऐसा के ऐसा ईश्वर को भी होगा वो भी जहां से जितने से चाहेगा जितना उतने का आकलन कर लेता है वो तो अधिक का भी एक ही साथ कर लेता है और थोड़े का भी वो कर लेता है तो जैसा चाहेगा वैसा कर लेता है वो ये उसके अंदर विशेषता है हमसे अधिक तो प्रक्रिया दोनों की एक ही है जानने की या जान से सुख होने की वो उसको उपलब्धि बराबर है दोनों की लेकिन अब अंतर हो जाता है कि हमारी सीमा आ जाती है एक व्यवस्था हो जाती है हम आगे देख नहीं सकते बड़ी चीज को भी नहीं दे सकते दूर की नहीं दे सकते और निकट की भी नहीं देख सकते ईश्वर के लिए ये सीमा नहीं होती है पर वो सुख की मात्रा बढ़ जाएगी उसकी अब दूसरी बात ये अलग है कि हमको बड़ी चीज मिलती है तो छोटी हम फेंक देते हैं। उसकी कोई हमारे लिए गणना नहीं होती है तो ईश्वर के पास चूंकि इससे ज्यादा बड़ी चीजें है इसलिए वो लेता नहीं है वो अलग चीज है किसी के घर में अच्छे अच्छे वो बड़े घर जो तो होते हैं बहुत ऐसा भी तो सामान फेंका हुआ रहता है ना जो कि दूसरे को देखने को भी नहीं मिलता तो वो सामान क्या है दूसरे की दृष्टि में तो बहुत उत्तम है ही ना उसके लिए तो फेंकी हुई है उसके घर में कूड़ेदान में पड़ा हुआ है लेकिन जो दूसरे के लिए है वो तो बहुत ही बड़ी चीज है ना तो ऐसे इससे मतलब औरों की दृष्टि में वो चीज छोटी नहीं हो जाएगी उसकी दृष्टि में अगर नहीं है वो बड़ी तो फिर भी दूसरे की दृष्टि में तो बड़ी रहेगी तो ऐसे ही ईश्वर का जो सुख लेने का है वो अपना सुख के कारण संसार का सुख नहीं लेता है लेकिन इससे ये नहीं होगा कि वो है ही नहीं हमारी दृष्टि में तो ये उत्तम चीज रहेगी ना तो हमारे लिए जो उत्तम है वो उसको उपलब्ध है इस कारण से वो उत्तम ही रहेगा सृष्टि का संसार का सुख वो लेता नहीं है उसका अपना सुख है जो मुख्य सुख जो भी है स्वरूप से उसका जो सुख है वो उत्तम है इस कारण से दूसरे का सुख लेता नहीं है वो लेकिन ना लेने के कारण ये कुछ नहीं है ऐसा नहीं होगा ये उसकी अपेक्षा से कुछ नहीं है हमारी अपेक्षा तो बहुत बड़ी चीज है और ये उसके अधीन है बिल्कुल जैसे कहते हैं ना तू तो हमारे जूते धोने लायक भी नहीं है तो किस दृष्टि से कह रहा है वो जूता उसकी दृष्टि में कुछ नहीं है उसकी तुलना में वो कह रहा है ये तो कुछ भी नहीं है हमारे पर इसकी दृष्टि में तो बहुत बड़ा होता है ऐसे ही ये सब जितने भी पदार्थ होते हैं ये सारे के सारे उपलब्ध है ईश्वर को तो हमारे लिए इतना उत्तम है तो जिस समय हमारी ये बुद्धि बनती है कि ये बहुत अच्छी चीज है उसी समय ईश्वर का संबंध जोड़ना होता है ये तो उसको और ही उपलब्ध है इसलिए वो महान है तो ऐसे करके हम सोचते विचारते हैं तो धीरे धीरे उससे हमारी बुद्धि जुड़ती है और फिर इन चीजों पर शब्दों पर विश्वास होता है और बुद्धि हमारी काम करती है